दैनंदिन जीवन में योग अहिंसा परमो धर्म उपर्युक्त विश्लेषण से दो बातें स्पष्ट हो गईगी प्रथम तो यह कि हिंसा करने से स्वयं की हिंसा होती है और परहिंसा जैसी कोई चीज नहीं है द्वितीय यह कि अहिंसा के तीन स्तर संभव है पारमार्थिक अहिंसा अर्थात सर्वभूतात्मानुभूति में प्रतिष्ठित होना दूसरा मानसिक अहिंसा यानी राग द्वेष रहित होना और तीसरा व्यवहारिक अहिंसा जो वाचिक और शारीरिक इन दो प्रकार की हो सकती है परमार्थिक अहिंसा साध्य है तथा अन्य दो साधन हैं। मानसिक अहिंसा को भाव अहिंसा भी कहा जाता है और वाचिक और शारीरिक हिंसा अथवा अहिंसा द्रव्य हिंसा अथवा द्रव्य अहिंसा के नाम से भी अभियत होती है इसके अतिरिक्त अहिंसा के नकारात्मक तथा विधेयात्मक इस तरह दो पक्ष भी हो सकते हैं किसी को कष्ट न देना हत्या न करना किसी से द्वेष तथा घृणा न करना यह नकारात्मक पक्ष है दूसरों की सेवा प्रेम करुणा मैत्री की भावना का विकास करना आदि विधेयात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं जिस समाज में अहिंसा का पालन तथा सर्वात्म भाव की प्रतिष्ठा जितनी अधिक होगी वह समाज उतना ही अधिक विकसित समाज कहलाएगा पारमार्थिक अहिंसा के आदर्श को समझने और स्वीकार करने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती इसी तरह मानसिक अहिंसा अर्थात घृणा राग द्वेष के त्याग के विषय में विवाद संभव नहीं है लेकिन स्थूल बाह्य हिंसा अथवा शारीरिक व्यवहारिक स्तर पर हिंसा और अहिंसा का क्या रूप होना चाहिए इस विषय को लेकर मतभेद है एक मत के अनुसार पारमार्थिक अहिंसा में प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी भी प्रकार की हिंसा क्यों न करे वह हिंसा नहीं कही जा सकती जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था दूसरा मत कहता है कि जो व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित है वह बाह्य हिंसा का त्याग क्यों न करे यही नहीं अगर कोई व्यक्ति ठीक ठीक पारिमार्थिक अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे किसी की हिंसा संभव ही नहीं है वह प्राणियों की हिंसा करने के बदले अपने शरीर का त्याग ही श्रेयस्कर समझेगा यह मत राम और कृष्ण जैसे शस्त्रधारी महापुरुषों को पूर्ण विरक्त सुखदेवादि की तुलना में निम्न का समझता है हिंसा का अर्थ जिस प्रकार अहिंसा को एक व्यापक दृष्टि से देखा जा सकता है उसी प्रकार व्यापक अर्थों में हिंसा के भी कई रूप हो सकते हैं शास्त्रकारों ने हिंसा को प्राण वियोगानुकूल व्यापार प्राण वृत्ति छेद आदि पदों द्वारा समझने का प्रयत्न किया है वृत्ति का अर्थ है वह व्यवसाय या क्रिया जिससे कमाई कर हमारी जीविका चलती है वृत्ति छेद का अर्थ है उस कमाई या पोषण का मार्ग बंद कर देना यथा वृक्ष को काटने के बदले उसकी जड़ से मिट्टी जल खाद आदि हटा देना इससे पेड़ को काटा तो नहीं वह स्वयं बिना आहार के मर गया अथवा किसी जानवर को तलवार से नहीं मारना पर उसके नाक मुंह आदि बंद कर देना अथवा किसी अपराधी को पत्थर से बांधकर पानी में डुबो देना जिससे वह वा वायु के अभाव में मर जाए इसे भाव का थोड़ा विस्तार करने पर देखेंगे कि किसी व्यक्ति की नौकरी छीन लेना अथवा ऐसी सामाजिक परिस्थिति कर देना जिससे आजीविका उपार्जन कठिन हो जाए ये सब हिंसा के अंतर्गत आ जाएंगे सामान्यतः यदि हमारी लापरवाही या प्रमाद से कोई कष्ट पाए या मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे हिंसा नहीं मानते यथा सड़क पर कोई व्यक्ति छटपटाता पड़ा है और हम उसे देखते हुए भी उठाकर अस्पताल ले जाने के बदले उपेक्षा करके वहीं छोड़कर चले जाएं, और यदि वह मर जाए तो हमें भी मृत्यु का दोष लगेगा यदि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो हिंसा एवं मानव उत्पीड़न को प्रोत्साहित करता है और हम उसके विरुद्ध बोलते तक नहीं हैं तो प्रकारांतर से हम उसका अनुमोदन ही करते हैं उपर्युक्त व्यापक दृष्टि से विषय का अवलोकन करने पर यह समझना आसान हो जाएगा कि अहिंसा को पंच यमों में क्यों प्रमुख स्थान दिया गया है तथा सत्यादि भी अहिंसा के अंग क्यों माने गए हैं सत्य का अर्थ है असत्य भाषण कर दूसरे को कष्ट न देना अस्तेय अर्थात दूसरे के सत्व का हरण कर उसे कष्ट न देना परिग्रह का अर्थ है जिन वस्तुओं पर दूसरों की दृष्टि है वह मेरे द्वारा भोगी जाए या भाव आवश्यकता से अधिक संग्रह करना संसार में भोजन का एक भी ऐसा कौर नहीं है जिस पर मक्खी चीटी चिलिया आदि की दृष्टि न हो इतना होते हुए भी जो इनका संग्रह करता है वह हिंसा करता है अतः इससे विरत होना अपरिग्रह है इसी तरह दूसरे को भोग्य न समझना एवं भोक्तृत्व रूप हिंसा न करना ही ब्रह्मचर्य है दुर्भाग्य यह है कि अनादिकाल से जीवन के लिए संघर्ष में रत्त मानव के लिए हिंसा स्वाभाविक हो गई है उसे सीखना नहीं पड़ता लेकिन अहिंसा के लिए शिक्षा आवश्यक है एवं हिंसा के त्याग द्वारा अहिंसा के संस्कारों को दृढ़ करना आवश्यक है अहिंसा की साधना अहिंसा के स्वरूप की विस्तृत व्याख्या का उद्देश्य उसकी साधना के प्रकार तथा उपायों को भली भांति समझना है जैसा कि कहा जा चुका है अहिंसा के तीन स्तर हैं पारमार्थिक मानसिक और शारीरिक पारमार्थिक अहिंसा लक्ष्य है एवं मानसिक और शारीरिक अहिंसा उस लक्ष्य को पाने के उपाय इन उपायों में मानसिक अहिंसा या भाव अहिंसा शारीरिक या द्रव्य अहिंसा से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मन से अहिंसक अथवा शांत हुए बिना बाह्य जीवन में हिंसा का सम्यक त्याग संभव नहीं है भाव अहिंसा या मानसिक अहिंसा की साधना पहला सर्वत्र आत्मदर्शन का अभ्यास इस पारमार्थिक सत्य को बार बार विचार द्वारा मन में बिठाने का प्रयत्न करना चाहिए तथा लौकिक व्यवहार के समय मन में इस बात का स्मरण करते रहना चाहिए कि सर्वत्र एक ही परमात्म सत्य विद्यमान है जो मेरी आत्मा से अभिन्न है पारमार्थिक सत्य पर सीधे आधारित होते हुए भी यह साधना आसान नहीं है अतः इसे उतर कर कुछ निम्न स्तर पर मन से हिंसा तथा हिंसा संबंधित भावों को त्यागने का प्रयत्न किया जाना चाहिए दूसरा वैर त्याग की साधना मानसिक स्तर पर हिंसा वैर घृणा इत्यादि के रूप में अभिव्यक्त होती है वैर भी परपात्र के भेद से चार प्रकार का होता है जिसके सुख में हमारा स्वार्थ नहीं रहता या जिसके सुख से हमारे स्वार्थ का व्याघात होता है उसको सुखी देखने से उसका चिंतन करने से साधारण चित्त प्रायः इषालू होता है इसी प्रकार शत्रु आदि को दुखी देखने से निष्ठुर हर्ष उमड़ता है जो हमारे अनुकूल नहीं है पर पुण्यकर्मा है ऐसे व्यक्तियों की प्रतिष्ठा आदि देखने से या चिंतन करने से मन में असूया अमुदित भाव आते हैं और जो पुण्यकर्मा नहीं है, उनके प्रति यदि स्वार्थ नहीं रहे तो अमर्ष या क्रुद्ध तथा पिशुन भाव उठते हैं इस प्रकार ईर्ष्या निष्ठुर हर्ष अमुदिता तथा क्रुद्ध पिशुन भाव हिंसा या वैर के ही चार प्रकार हैं इन्हें सुखी के प्रति मैत्रीभाव दुखी के प्रति करुणा पुण्यात्मा के प्रति मुदिता या प्रसन्नता की भावना तथा अपुण्यात्माओं की उपेक्षा के द्वारा दूर करना चाहिए इन भावनाओं को दृढ़ करने वाले अनेक प्रार्थनाएं सभी वर्गों में प्रचलित हैं तथा उनका प्रतिदिन पाठ कर इन भावनाओं को मन में दृढ़ करना मानसिक अहिंसा की साधना का अंग है यह भाव निम्न श्लोक में सुंदर रूप से व्यक्त हुआ है सत्वेशु मैत्री गुणीसु प्रमोद क्लिष्टेशु जीवेशु कृपापरत्व भावं विपरीत वृत्तौ सदा महात्मा विद धातु देवा परदोष दर्शन प्रतिस्पर्धा दूसरे को पीछे ढकेल कर आगे निकल जाने की इच्छा एवं प्रयत्न ये भी हिंसा के ही अंग हैं ये आज के युग में जीवन के अनिवार्य अंग बन गए हैं अतः यह आवश्यक है कि हम यह स्वीकार करें कि ये अहिंसा के विरोधी हैं तथा इन्हें प्रोत्साहन प्रदान न करें दूसरों के गुणों में दोष देखना असूया कहलाता है पर गुणेशु दोषाविष्कार और अनुसूया का अर्थ है न गुणान गुणिनोहती स्तौति चान्य गुणानपि न फंसे चान्य दोषांश्च सा प्रकृतिता अर्थात दूसरे के गुणों का हनन न करके उनकी स्तुति करना तथा दूसरे के दोषों की हंसी न उड़ाना अनुसूया कहलाता है चतुर भावनाओं के अतिरिक्त भी मानसिक अहिंसा होती है उसकी साधना हेतु तो वृत्ति के दोषों को प्रबलता से त्याग करने का प्रयास करना चाहिए कृत कारित वांछित और अनुमोदित हिंसा इन चार प्रकार की हो सकती है पुनः लोभ मोह और क्रोधपूर्वक ये चारों प्रकार की हिंसाएं त्रिवेद प्रकार की होती हैं चाहे कैसी भी हिंसा हो अपरिहार्य कर्म सिद्धांत के कारण दुखदायक होती है बंधनादि द्वारा किसी के वीर का नाश करने के फलस्वरूप हिंसक के मन और इंद्रियां दुर्बल वीरहीन हो जाते हैं दूसरों को दुख प्रदान करने के कारण हिंसक को नरक तिरयक आदि योनियों में दुख सहन करना पड़ता है और किसी प्राणी के प्राण नाश करने के फलस्वरूप हिंसक या तो स्वयं अल्पायु होता है अथवा दीर्घायु होकर भी बहुत समय तक रुग्ण रहकर मृत्यु तुल्य कष्ट भोगता है इस प्रकार हिंसा के दुष्परिणामों का चिंतन कर उसके प्रति त्याग बुद्धि दृढ़ करनी चाहिए